बंद सरकार संग ले ही बुलाई बंद सभा संग <आ> ले ही बुलाई मन मृगया हित के नृत्य खेलें जाई मन मृगया हित के लय जाई पावन ब्रह्महारिणी पावन मृत मानी जे नानी नृपावैयानी नति नृपय दे पावैयानी मृग राम पान के मारे मृग राम पान के मारे तनु तज सुरोक सितारे तनु तज सुरोक सितारे मनुज सखाव भोजन कर अनुज सपा जंग भोजन करयी मातु पिता यद्ञा अनुसरण मातृ पिता ज्ञान अनुसरय जे जिज सुखी हो पुर दुर्गा जे सुखी हो पुर दुर्गा करि रई कृपाणी तो दि समझोता बेष पुराण नही मनलाई बेर पुराण सुनयी मनलाई आप कह अनुज समझाई आप कह अनुजन समझाई समु आपकाल रघुनाता पाठकाल उठ रघुनाता रघुनाथा पिता गुरु मही माता मातृ मांग सु करणिका जाय सुमाणी चरित हर्षित मन राजा चरित मन व्यापक कलयनी गुण नामन रूप व्यापक कलनी गुण नामनू भगत हेतु नाना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 करते करते हैं हैं का का और और अब वो आगे अभ्यास किस प्रकार की उनकी रहती है करते हैं। कल देख रहे थे कि वो संपन्न हो, हो करके फिर नगर वासियों के बीच में भी नगर में घूमने लगे और सब के कस्टरों को देखकर करके उनके निवारण करने का प्रयास करने लगे भगवान को देख कर के नगर वासी संस्कृत संदुद्द होने लगे अब देखते हैं कि भगवान दिन भर कैसे चलता है उसमें अब जो है हो। ब्रगया, ब्रगया, शिकार उसके लिए भी जाते हैं बुलाई बड़े सब भाइयों के साथ ले करके और शिकार के लिए जाते हैं प्रज्ञात करने के, के लिए हैं। तो ये छत्रियों के लिए ये प्रज्ञात उनका नित्य का कार्य एक अभ्यास छत्री हमने के नाते उनका ये धर्म है अभ्यास करें इसका प्रज्ञा का वो युद्ध के लिए युद्ध का भी एक प्रकार का अभ्यास है तो इसके लिए जाते हैं। लेकिन ये शिकार और प्रज्ञा जो है कोई मास्क खाने के लिए नहीं है की मारकर के नाव तक खाओ इस प्रकार के केवल हो जैसे सिंह को मारना है धर्म इत्यादि आतक पशु ग्रहण को उनको का सामना करने का साहस आन में भी चलने का घोड़े दौड़ाने का ये सब अभ्यास हो इसलिए वो अभ्यास के लिए जाते हैं और बामन मारे ये जानी और उनमें से जानते हैं कि जो पवित्र ग्रह पवित्र के मारे शरीर से पवित्र नहीं पवित्र के माने जिन्होंने पूर्वजन में कुछ पुण्य कार्य भी किए हैं लेकिन किसी पाप के कारण से उन्हें पशु होना पड़ा है तो वो अब पशु का जीवन जीत हो चुका उनके पुण्य उपजय होते हैं तो भगवान का संपर्क होने से कुछ न कुछ हर प्राणी को लाभ होता है पशुओं को भी लाभ हुआ भगवान जिनको भी मारते हैं वो स्वर पहुँचते हैं उनके पाप छीन हो जाते हैं के अधिकारी हो जाते इसलिए कहते हैं बावन नंबर तुम्हारे दिया जानी और दिन पर नंबर दिखाव नहीं और उनको ला करके महाराज दशर को दिखाते हैं दिखाते हैं थे थे तो कि मारे हमने ये कार्य किया है किसी सिंह को महाराज को मारा लिया किसी शुक्र को महाराज को ले आए बल्कि पशु ला ला करके संगले आते हैं तो महाराज दस दिखाते हैं दशरथ जी देखते है की हाँ इतना कार्य किया पुरुषार्थ किया का कार्य किया तो वो देखना करते हैं और के मारे जो, जो मृत के माने हिरण मात्र नहीं पक्ष बल्कि जो पक्ष हैं हृदय इसलिए कहते हैं जय वृ के मारे तेज अंदर स्वर्गलोक से धारे वे शरीर छोड़ करके स्वर्गलोक रह जाते हैं <coughs> तो ये जो तो बताया किस प्रकार से शिकार करते हैं वो बात आई और छत्रियों का धर्म किस प्रकार से तो भगवान राम जो है अपने चरित्रों के द्वारा छात्र धर्म भी बताते जाते हैं मैंने छत्री लोगों को किस प्रकार से कि उनको शासन व्यवस्था चलानी है प्रजा का पालन करना है उनका मुख्य धर्म है, तो उसके तो लिए बालकाल भी अभ्यास करें भगवान राम जो है दृपलीला करते थे कि मैंने राजा किस प्रकार से प्रजा का पालन करना चाहिए उस प्रकार का अभ्यास के हम युद्ध की का अभ्यास है उस रूप में ये सब अभ्यास होता है छात्र धर्म इस प्रकार से बता दिया अब कहते हैं कि देखो और दिन किस प्रकार से बीतता है मानो सवेरे से निकले और दोपहर तक प्रग्ञा के बाद लौट करके दोपहर तक आ गए अब दोपहर में आ गए उसके तो बाद फिर क्या कार्यक्रम चलता है तो कहते हैं अहिंसक आसन भोजन का नहीं ये भोजन इसके बाद दोपहर में होता दो है तो उसने भी बताया कि अनिध स और, और, तो और इस प्रकार के साथ को शिक्षा देता है की सब लोगों को मिल करके भोजन करना चाहिए तो उससे आपस में एक दूसरे के प्रेम बना देखता है विरोध उत्पन्न नहीं होता ये इस प्रकार से अनंध सखाशन में भोजन करें दूसरी बात ये, कि, मात माता तो ये कि माता पिता आज्ञानुसार ही माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं <coughs> तो ये अभ्यास कराया गया भगवान ऐसा करते हैं इसलिए नहीं केवल पिछकी भगवान ऐसे वो करते हैं और लोगों के लिए ऐसा नियम नहीं है वो भगवान करते इसलिए जैसे की अन्य लोग इसी प्रकार से करें उनका अनुसरण करें इसलिए बताते हैं इस प्रकार से और कहते हैं की यही सुखी होगा सही होगा और पूर्ववासी जिस प्रकार से सुखी हो उसी प्रकार का आयोजन करते हैं ये सोचते रहते हैं कि अयोध्यावासी सब अधिक से अधिक प्रसन्न रहे उनको कोई कष्ट न हो दुख न हो कोई समस्या उनके सामने उत्पन्न न हो तो राजा का यही धर्म है इसलिए राजधर्म के कारण ऐसी इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं कई सभी सुखी रहे उसी प्रकार का सहयोग करते हैं मन उसी प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं कि जैसे ये कार्य होता रहे मन में सभाएं होती रहती हैं, लोगों से मिलते भी रहते हैं कुछ सामाजिक आयोजन भी होते रहते हैं जिनमें के लोग इकट्ठे होते, है, होते हैं प्रसन्न होते हैं कहीं मेला लगना है जैसे उसमें सबका इकट्ठा होना है कहीं सभाएं होनी है उसमें सबसे लोगों को इकट्ठा होना है इस प्रकार के विविध प्रकार के आयोजन होते रहते हैं और अयोध्या होते हैं और भगवान क्या करते हैं प्राण लाई अब भगवान जो है रोज वेद प्राण भी सुनते हैं शास्त्रों का श्रवण करना नित्य का धर्म है बड़े लोगों से जो बशिष आदि है उनसे तो ये शास्त्रों को वेदों कोषधों को पुराणों को इनकी कथाओं को इनको सबको नृत्य सुनते हैं और स्वयं क्या करते हैं कि आप कहीं अनुदाय समझाई और स्वयं भी कथा सुनाते हैं। अपने छोटे भाई जितने उनको भी कथा सुनाते तो ये तो इस प्रकार की एक परंपरा होनी चाहिए रोज का कार्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए ये सब सब परिवार के कल्याण के लिए व्यक्ति के कल्याण के लिए समाज के कल्याण के लिए उपयुक्त शास्त्र जो है वो शिक्षा देने वाले हैं नित्य व्यक्ति को जो सुनते रहेंगे तो उसमें ने कुछ न कुछ शिक्षा प्राप्त होती रहेगी सही दिशा पर चलने की प्रेरणा मिलती रहेगी शास्त्रों को छोड़कर के ऐसे समाज में जाकर के रहना जहाँ से स्वेच्छाशाली लोग हैं तो उनका कुसंग प्राप्त होगा उस कुसंग के कारण से बुद्धि मलिन होगी भ्रष्ट बुद्धि होगी स्वयं व्यक्ति भी जाएगा ये स्वाभाविक नियम है इसलिए इसको ध्यान में रख करके संग से बचने के लिए सदमुति को बनाए रखने के लिए प्राणों को रोज सुनना चाहिए और सुनाना भी चाहिए इसका अभ्यास बराबर चलता रहे प्रातःकाल रोज रखना था माता पिता गुरु नाम ही माँ भगवान रोज प्रातःकाल उठते हैं माता पिता को मा प्रणाम करते हैं तो घर में बड़े लोगों का भी प्रणाम करना घर से बाहर निकले तो उनको हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम करना ये सभ्यता का सूचक है और इससे अनुशासन समाज में रहता है छोटे लोग बड़ों को प्रणाम करते हैं बड़े लोग को आशीर्वाद देते हैं, तो ये एक सामाजिक संगठन के व्यवस्था के विभिन्न रूप है अपनाना चाहिए बताते हैं कि ये करें और भगवान वीर महाराज दशरथ से आज्ञा मान करके नगर का, का काम करते हैं मैंने महाराज दशव ऐसी पूछते जाते हैं की इस, इस प्रकार में ये करना चाहिए तो वो कहते हैं ऐसा करना चाहिए जहाँ कहीं बदलाव के सुधार की जरूरत होती है अपनी सम्मति भी दे देते हैं और कहीं भगवान राम ने जो योजना बनाई जो कार्य करने को बताया वहाँ तो उसका समर्थन भी कर देते है इस प्रकार से मिलजुल करके पूछ करके काम करने की व्यवस्था है बड़े लोगों से सबसे परामर्श करके तब कोई काम करना चाहिए ये भी नियम बताया इस से तो आयोजन मांग करें का करने यहाँ पूर्व करने के माने महाराज दशरथ के जो उसकी जानकारी है इसलिए उन्हीं से पूछ पूछ करके इस प्रकार के कार्य करते हैं और देवी चरित्र हर्ष मन राजा और इसलिए उनका नाम भी लिख महाराज दशरथ जो है वो उनके स्तरित्र को देख करके हर्षित होते हैं हर्षित मैंने उनको अच्छा लगता है की ठीक है इनका व्यवहार आरोप ठीक है इसलिए उनको प्रसन्नता होती है पुत्र जब है पिता के लिए माता के आज्ञाकारी हुए सन्मार्ग पर चलने वाले हुए सदाचारी हुए तो माता पिता को उसी से प्रसन्नता अगर अगरचारी भ्रष्टाचारी हो गए स्वेच्छाचारी तो हो गए बात को सुनते नहीं मानते नहीं, तो माता पिता के लिए वही सूर्य की तरह से उनके हृदय में छिड़ने लगता है और दुखी होते हैं तो इसलिए भगवान राम जो है उनको महाराज दशरथ को भी पसंद करने के लिए विद्यावासियों को भी पसंद करने के लिए उसे महाराज दशरथ से आज्ञा मांग करके नगर की सेवा के लिए कार्य करते रहते हैं ये यह यहाँ पर बहु संक्षेप में सब क्या करते हैं कैसे करते हैं इसका वर्णन यहाँ दूसरी जी ने नहीं किया यहाँ पर और पुराणों को देखें तो जैसे पलन पुराण वगैरह हैं, तो उसमें इनका सबका विस्तृत वर्णन क्या क्या वो नगर का कार्य करने लगे हैं कैसे कैसे क्या करते हैं उनमें इसकी कथा आती है वाल्मीकि में भी इसके कार्य कथा आती है <स्थेख> संक्षेप ये सब वैसे संक्षेप में गोस्वामी जी ने कह दिया जैसा अध्यात्म रामायण में अध्यात्म रामायण छोटी रामायण है उसमें संक्षेप कही गई उसमें भी मर्यादा कहने की कथा आती है <स्थेख> वैसे करके भगवान तुलसीदास जी ने उसमें एक एक श्लोक में सब बात कह दी गई तुलसीदास जी ने भी संक्षेप में सब बातें अन्य पुराणों में रामायण जैसा विस्तार विस्तार नहीं किया और इतने ही मात्र हो जाता है मना यह की भगवान के जो चरित्र को इसी प्रकार से जो आचरण करना चाहिए अब कहते हैं कि व्यापक है कल अजर हज निर्गुण नाम रूप अभी दिलाते थे थे थे? ये भगवान रामदेव ये सब आचरण कर रहे हैं व्यवहार कर रहे हैं कौन है हा? प्रयान कर लो वो परम परमात्मा जो सत्य के भी पहले विद्यमान सत्य का भी कारण है अनादिंत है सत्यवरूप है व्यापक है पूर्ण है उसका स्मरण कर लो वही भगवान जो है ये सभी धारणा करके इस प्रकार का सिद्ध कर रहे हैं इसलिए ये समझना चाहिए कि वो परप्रम परमात्मा ये चाहता है कि मनुष्य लोग अपने कल्याण के लिए इस प्रकार का आचरण करें जैसा कि उन्होंने करके अपनी गीता ने दिखाया है मैंने इस प्रकार ऐसी परमात्मा का भी ये आदेश है हम लोगों के लिए कि इसी प्रकार का व्यवहार करें जीवन का यही तरीका अपना इसलिए दे दे जो व्यापक है अकल है व्यापक मैंने आकाश की तरह सर्वत्र विद्यमान उसको के व्यापक और अकल के मैंने जिसके की खंड न हो कल के मैंने खंड भाई कला निष्कल या अकल तो परमात्मा जो है अखंड परमात्मा है एक अनंत होकर के विद्यमान है अनिवन इच्छा है जिसको किसी प्रकार की कोई कामना नहीं परमात्मा को अपने के क्या है तो उसके लिए कोई कामना का कोई प्रश्न ही नहीं है। अज मैंने जिसका जन्म नहीं होता वो परमात्मा ने जन्म नहीं लिया है भगवान राम ने अवतार दिया है प्रकट हुए है तो ऐसे अज परमात्मा और नाम रूप जो परमात्मा निर्गुण है मन गुणातीत से परे शुद्ध चेतना स्वरूप परमात्मा है वो और जिसका कोई नाम रूप नहीं है <coughs> परमात्मा का नाम रूप नहीं है ये जगत नाम रूप आत्मा है कभी कभी यह भी समझने में देर सकती है कि परमात्मा के जो तो इतने नाम है और कभी नाम ही नहीं है परमात्मा के जो तो इतने रूप में कभी कोई तो रूप ही नहीं है परमात्मा जो है तो स्वयं अपने आप ब्रह्म है निर्ूप ब्रह्म है उसका कोई रूप नहीं है और जब कोई रूप नहीं है उसका नाम भी नहीं हो सकता नाम के रूप के साथ साथ है जहाँ रूप होगा वही नाम होगा जो अरूप है अनाम है वो जो रूप नहीं उसका नाम भी है लेकिन <स्थाथ> उन्होंने ये सब ऐसा परमात्मा होते हुए भी अब उसे विपरीत स्थिति समय जो व्यापक है पूरे समय एक पेशी होकर के एक शरीर में बास्ते ब जो अगल है वो इस प्रकार से विभक्त होकर के चार भाइयों के रूप में विजना है जो अनिश जिसको किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है वो भी इसमें कामना कर रहा है कि नगरवासी अयोध्या वासी सब प्रसन्न हो माता पिता भी दा प्रसन्न हो जो इस प्रकार से अज है मानो उसने अवतार क्या दिया, मानो दिया है और जो निर्गुण है मानो इस समय सगुण हो गया है जिसका कोई नाम रूप नहीं है उसने अब रूप धारण कर लिया है तो ये देखो वो जो सब जैसा है उसके विपरीत इस प्रकार ऐसा क्यों हो गया कहते हैं भगत नानादित करंध चरित्र भगवान जिन्हें अपने भक्तों के लिए उनके ऊपर कृपा करने के लिए उनके प्रेम के वश में हो करके इस प्रकार के चरित्र कर रहे हैं तो जब भगवान की लीलाओं का इस प्रकार के स्मरण करें तो उनके पीछे परमात्मा रखते हैं कि परमात्मा ने अवतार देकर के इस, इस प्रकार का आचरण किया व्यवहार किया इसके माने आदही जब परमात्मा ने इस प्रकार का आचरण व्यवहार किया तो हमारे लिए गाइडलाइन है प्रकार से हमें भी करना चाहिए। अगर ऐसे करेंगे तो हमारा उत्थान होता रहेगा प्रसन्न बने रहेंगे सुखी बने रहेंगे, विकास भी होता रहेगा अगर इस मार्ग का पालन नहीं करेंगे हो जाएंगे, तो फिर हमारी शक्तियां क्षीण हो जाएंगी, बुद्धि दुर्बल हो जाएगी पतन हो जाएगा दुख तो उठाएंगे क्लेश होंगे ये सब उसका परिणाम होगा इसलिए ये सब मार्गदर्शन आगे देखिए य समचल कहा मै गाए यहाँ मनलायी आखिले कथा लाई विश्वामित्र महामुनि महाम विश्वामित्र महामुनि वसनी आश्रम जानी अदयिन सुब आश्रम जानी जानक यज्ञ योग मुनि करही जानक यज्ञ जोग मुनि करही अति मारी शुभावनी तो करहीं अति मारे शुभावनी तो करहीं देखक यज्ञ सावि द्रव मुनि दुख पाव सरही उपद्रव मुनि दुख पाव आयन चिंता जापी कार निन्ता जापी हरिमरिशर पापी हरिंदुमरिणा की चारा वरमन की नारा प्रभुपत भरण मई धारा प्रभुपत मरण मई भारा को एमज देव पल जाये ऐ मिश दे नो दो भाई ज्ञान बिराज सकल गुनैना ज्ञान बिराज सकल गुनायना खब भरना सोभ तो में देख भरी बहु विधि करत मनोरथ जातिलाजन बहु करत मनोरथ जातिलाज नईवार करमर्जन सरयू जल दूपदरबार हरिमर्जन सरुजल दीभूप दरबार श्यावचंद्र की अब इस दौरे से दो लीलाए गई तो वो उनकी शिक्षा और उसके बाद उनका किस प्रकार से व्यवहार करते हैं कैसे उनके दिनचर्या चलिया चलती है ये सब हो क्या अब भगवान जो है लगभग सोलह वर्ष की आयु तक के होते हैं युवावस्था में सोलह अगस्त के बाद कहते हैं युवावस्था में प्रवेश हो जाता है उनकी होने लगी <स्याँगा> उस समय क्या कहते हैं अब आगे की कथा सुनो आगे कथा कुमार कहास्था की कथा हो गई, अब आगे की कथा ही युवावस्था की कथा सुनो <स्याँगा> तो इसलिए कहते हैं कि ये सब चरित्र कहा महंगाई ये सब चरित्र जो भगवान की शिष्य बाल लीला किशोरावस्था की लीलाएं थी वो तो सब सुना दी अब आगे की कथा सुने आगे की कथा सुनो मन लाई आगे की कथा मन लगा कर अब ऐसा नहीं कि पिछली कथा में मन लगा सुनने की जरूरत नहीं थी अब आगे की कथा मन लगा के सुनो वो तो बार बार कहते रहते हैं कि अब आगे की कथा फिर कहते हैं तो इसको भी मन लगा करके सुनो पहले भी मन लगा करके सुनो ये कथा भी मन लगा करके सुनो मन लगा करके सुनने के माने ये है कि ऊपरी ऊपरी कथा नहीं उस कथा के रहस्य को समझने की कोशिश करो जब कहते मन लगाकर सुनो इसके माने कुछ ज्यादा गंभीर बात कहने जा रहे हैं और उसका कुछ रहस्य कठिन रहस्य है तो जब तक ध्यान दे करके उसको समझे चित नहीं लगाएंगे तब तक उतनी गहराई तक नहीं पहुंचेंगे और वो राहस्य का पता नहीं चलेगा इसलिए जो लोग इस मानव को समझते हैं कि एक कहानी मात्र है एक इतिहास मात्र है एक उपन्यास मात्र है वो लोग कुछ नहीं ये कथा इस प्रकार की नहीं ये कथा तो अभ्यात्म की कथा है जीवन का जो विधान है किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए कैसे जीवन का उत्कर्ष हो कैसे हम महान बने श्रेष्ठ कैसे बने पूर्णता कैसे प्राप्त हो उसका जो इसमें निरूपण किया गया है अब ये बात दूसरी है ये सब उदाहरण के रूप में हैं, भगवान के चरित्र तमाम कथाएं हैं उनके द्वारा वही सब का अध्यात्म विद्या का प्रतिपादन करने के लिए ये सब प्रसंग है नाना प्रसंग है यहाँ से कथा जो आगे शुरू होती है वो विश्वामित्री कथा शुरू होती है इसलिए उनका विश्वामित्र और वे हैं और ज्ञानी हैं ये नहीं महा विश्वामित्री विश्वामित्र के नाम का तपस्या करने के बाद सिद्धि प्राप्त करने के बाद इनका नाम पड़ा वैसे ये क्षत्रिये पहले राजा थे और विश्ववर ऐसा कोई उनका दूसरा नाम था जब उस रूप से ये राजा थे लेकिन फिर जब ये समस्या करते करते इनकी विचारधाम बदल गई राजा के लिए तो कोई शत्रु है कोई मित्र है कुछ मित्र राज्य होते हैं कुछ शत्रु राज्य होते हैं लेकिन विश्वामित्र ने जब राज्य छोड़ लिया अब बन में रहकर के समस्या करने के लिए आध्यात्मिक साधना की और अपना विकास किया तो फिर इनको सारा जगत अपना मित्र दिखाई देने लगा सभी मित्र शत्रु को विश्वता भाव उनके मन में आ गया तब कहते हैं कि यह विश्वा मित्र महान यानी ये बहुत बड़े मुनि हो गए हैं मुनि हो गए आध्यात्मिक तो अध्ययन करने वाले साधना करने वाले और अपने मन के ऊपर नियंत्रण कर जीवन के जो गुण रास्ते हैं उनका चिंतन करने वाला मुनि है मुनि मनन से बना है, इसलिए मननशील व्यक्ति होने के कारण से यह मुनि और मनन क्या करते हैं मनन करते हैं कि विचार करो जगत क्या है जीवन क्या कहाँ जाए कहाँ जाएंगे हमारा विकास कैसे होगा ये सब बातों को जो विचार करने वाले हैं और फिर उसका अनुसंधान करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं वे लोग मुनि और फिर महामुनि कौन है जो धैर्य पूर्वक इसी मार्ग पर निरंतर लगे रहते हैं और पूर्णता तक पहुंच जाते हैं फिर मुनि साधारण लोगों ने बहुत इस प्रकार से विचार चिंतन किया है मुनि आगे बढ़ करके ऋषि हो जाते हैं तो ऐसे महामुनि क्या है मनोर निश्चित प्रभाव को प्राप्त हो गए हैं अभी ये कथा विश्व बहुत लोग प्रसिद्ध है समाज में ये इन्होंने बहुत तपस्या की इनकी कथा तो उसके पहले बहुत कहा तक कथा उसको सुनाई जाए कि पहले राजा थे और फिर अपने शत्रुओं का विजय प्राप्त करने के लिए सेना जी घूमते थे एक बार जहाँ ये वशिष्ठ जी का आश्रम था उस आश्रम के पास निकले तो वहाँ आश्रम में ठहरे उसके पास इनकी सबसेना ठहरी वशिष्ठ जी ने जाना की ये राजा है इनके हमें कुछ सेवा करनी चाहिए राजा की सहायता करनी चाहिए तो उन्होंने उन्हों सेना के लिए खाने पीने के खाने पीने का प्रबंध कर और अपनी नंदनी नाम की गाय की उसकी सहायता से उसको कहा सब लोगों को जो भोजन खाने की जो आवश्यकता हो सब उसकी पूर्ति करो तो उसकी उस सिद्धि से उनको राजा को ही सब प्राप्त हो गया दीका मित्र को भी सेना को भर कर तो करके सबने खुद खाया बड़े आराम से रात में सोएने ये व्यवस्था ऐसी कैसे कर दी कहा कि हमारे पास तो एक गाय हमारे पास और है क्या ये नंदनी है किसी की पास हमारा समरण पोषण परिवार का चलता है और इसी ने आपकी सेना को भी सबको खिला दिया फिर करा दिया विष्ट का दिमाग बदल गया कहा कि राजा क्या है? बेकार। क्या कहा परिश्रम करते हुए परेशान होते हुए जीवन तो ये देखो बशिष्ठ जी का है और इतने सामर्थ्यवान है कि गाय के बन पे खिलाएंगे वशिष्ठ जी से कहा उन्होंने विष्टामित्र ने की यह गाय हमको दे दे तुम्हारे काम की नहीं है हम अपनी इतनी बड़ी सेना है रोज इसको इसी से खिलवाएंगे पेट भरा रहेगा बड़ी अच्छी व्यवस्था हमारी बन जाएगी बस सिद्धि ने कहा कैसे चलेगा तो हम देते हैं अब ये तो आए तो यहाँ पर अभी ठीक है, तुम्हारी व्यवस्था कर दी अब तुम चाहो हमारा काम कैसे चलेगा जाकर खोला नंदनी को और ले जाने लगे तो गाय ने इतना वो कि हार गई और नहीं गए साथ जब नहीं गए तो हार गए तब उनको लगा कि गाय से हम हार गए और यह भति से हम हार गए तो धिकार है छत्री तो उन्होंने अपने छत्री को तो राज्यवाद तक छोड़ दिया और कहा कि तपस्या हम भी और ऐसी तपस्या करेंगे जैसे बच्चे वैसे हम भी हो जाए तो चलो अच्छा है एक लेकिन उन्होंने भाव आया इस प्रकार का तो राज्य आदि छोड़ करके उन्होंने बहुत तपस्या प्रदान की तपस्या करते करते करते करते फिर आपको ये भी कथा मालूम होगी कि एक होते हैं ब्रह्मषि और एक होते हैं राजन ये राजा थे छत्री थे खुद तपस्या के लिए ही जहाँ महामिक मन ऋषि हो गई और राजस्व हो गए राजा थे क्षत्रिय होने के नाते ब्रह्म ज्ञान परमात्म ज्ञान उसका बल ये सब ज्ञान सब उनको प्राप्त हो गई हो गए राजस्व अब वो कहें कि हमें राजस्व होने से भी संतोष नहीं बस इसलिए कि हमको तो आप ब्रह्म राजस्व नहीं मानेगे हमें ब्रह्मर्ष होता है बताओ तो हम और सब अच्छा जो भी करना तो और लेकिन हमें ब्रह्मर्ष होता ब्रह्म होने के लिए व्यक्ति में सबसे मुख्य बात यह चाहे इतना ज्ञान हो और चाहे आध्यात्मिक साधना हो ब्रह्म तो वो है जिसको अभिमान हो तो किसी प्रकार से भी रूप में भी न हो सब ब्रह्म वो अपने अखंड भाव में एकीकृत तो होकर के रहे बेभाव अहंकार प्यारी ये कहीं स्वप्न में भी न हो तब वो ब्रह्म हो अब वो कहें हम कैसे तुमको ब्रह्मर्ष कह दे तुम इतने अभिमान की बातें करते हो तुम राजा होकर के इतने ज्ञानी हो गए इतने महान हो गए कुछ तो बात है, नहीं बहुत क्या की बातें करते लेकिन फिर उन्होंने ब्रह्मष के चक्कर को लेकर के बसिष्ठ जी से सत्रता मान और उनके जो पुत्र थे बसिष्ठ जी के तमाम पुत्र उन सबकी उन्होंने हत्या कर ऐसे कोई ब्रह्म कि किसी तेजरस्ती करेंगे अहंकार समाप्त हो गया और उसके बाद में रुषि हो गए हो वही अपने जिस आश्रम में जहाँ कहीं रहते थे उसकी कथा बताते हैं कि सुबह आश्रम है वो में बात करते थे और शुभ आश्रम को समझ करके जिस आश्रम में रहते थे तो आश्रम शुद्ध आश्रम पवित्र आश्रम शुभ आश्रम करके ये भी बताते हैं शुद्ध के माने वहाँ आध्यात्मिक वातावरण था सदोध सदाचारी परमात्मा के भक्त ज्ञानवान ऐसे ही लोग आश्रम में रहते किसी के मन में लौकिक प्रवृत्ति अहंकार आदि झगड़ा के साथ देश की बातें नहीं ऐसा <coughs> जो आश्रम वो आश्रम पवित्र कह जाता है अरे कोई कमरा हो घूम हो उसको पवित्र कहो तो, तो उसको तुम पानी से धो दो वो पवित्र हो जाएगा लेकिन जब किसी शरीर को पवित्र कहो तो यह हो सकता है कि भाई स्नान कर लो तो पवित्र हो जाए लेकिन जब ये कहो कि मन पवित्र हो तो अब कौन सा अवसर पानी से धो दोगे पवित्र हो जाएगा उसको कौन सा तुम स्नान करा दे पवित्र हो जाए उसकी पवित्रता किसी बात में है, उस में है। उस में उसमें दुष्प्रमु न हो उसमें सद्भाव है सदगुण है न करता हो ऐसा मन शांत मन हो सबके साथ प्रेम भाव रखता हो तो उस मन को कहेंगे शुद्ध मन है सर्द भाव हो छठ न हो तब शुद्ध मन है तो शुद्धता अलग अलग स्थानों में अलग अलग प्रकार इसलिए आश्रम की शुद्धता ये बात नहीं है कि आश्रम में रोज झाड़ू लगती थी आश्रम में रोज पानी छिड़का जाता था आश्रम में रोज जो है वो लिपाई होती थी ऐसी भक्त थे ज्ञानी थे सदाचारी थे सबने आपस में परम प्रेम था उदारता थी ये सब आते थे कहीं क्रोध आगे वहाँ पर अभी इसका यहाँ ज्यादा विस्तार नहीं है आश्रम शुद्ध आश्रम कैसा होता है तो आपकाल का आश्रम होता है महाम निष्पापुर का प्रकार के शुद्ध आश्रम में लोग करते थे और ये आश्रम तो वैसे नगर में भी हो सकते हैं लेकिन विश्वास का आश्रम बन नगर के बाहर जो होता नगर का प्रदूषण मानी नगर का झंझट ना वो सबका सब नहीं था शांत स्थान में रहते थे और वहाँ उनका अपने साथ आए अध्ययन तपस्या लोग वहाँ रहते थे गजरी करते थे जम भी करते थे लोग सावधानी करते थे होता कि है आश्रम आश्रम में करना चाहिए। क्या काम होते हैं ये होते हैं, योग साधना होगी, जप होगा रहने वाले जब जप लगे कर रहे हैं, तो ये और फिर उसके बाद किसी वस्तु से ड्रग से लगे कर रहे हैं तो द्रग हो रहे आप रहे उसकी भी होगी और योग करते हैं योग तो स्थान योग की साधना हो सकती है ध्यान योग का तात्पर्य हो सकता है और कर्मयोग भी हो सकता सब है आश्रम में सबसे कार्य करते हैं निष्काम भाव से कार्य करते हैं तो ये सब कार्य लोगों को मन लोग इस प्रकार से करते हैं तो आश्रम में रहने में ये सब शुद्ध आश्रम होना और उसका कार्यक्रम किस प्रकार से चलना ये लेकिन ये सब व्यक्ति को धीरे धीरे करके सीखना पड़ता है आश्रम में जाकर कितना लगता है नहीं तो संसारिक लोग के आश्रम में जाते हैं तब उनसे कितना भी नहीं बनता कमरे की झाड़ू लगाए कितनी मुश्किल पड़ती सफाई कर और तमाम कार्य करने के तो बाद क्या समाज में रह करके परिवारों में रह करके कितने आलसी कितनी दुष्प्रवृत्तियां पैदा हो जाती है आ जाती है कि जीवन का कैसा सुंदर होना चाहिए आश्रम में में सफाई कमरे की सफाई रखो, की सफाई रखो ये सब उसमें स्वच्छता रखो अपने अपने और कमरे से बाहर निकलकर एक आश्रम की तो भी सफाई रखो और फिर उसके बाद जो साधना करो साधना करो आपस में बातचीत करो तो बहुत मृतता के साथ में प्रेम के साथ में सभ्यता के साथ में कहीं तक कठोरता देखते हैं एक दूसरे के साथ करते हैं तो ये कहते हैं सब योग साधना है ये जब साधना है यही आदि है इनका सबका कार्यक्रम आश्रम में चलता रहता है तो धीरे धीरे रोज रोज करते करते करते करते अभ्यास बनता है दस जीवन एक उसकी रूपरेखा बदलती है तो कहते हैं वहाँ मारीव शासक आस पास रहते थे वो आकर के वहाँ उपद्रव करते रहते थे उनको तो हानि पहुँचाते रहते थे सामान उठा यहाँ टोले फोड़े यज्ञ हो तो उसके बीच में बाधा डाले इन लोगों को हैरान करते रहते मारी अब इसे यही सूचना मंदिर ने दी की देखो रामा श्रीलंका तो में था लेकिन उसने सब जगह जगह जगह जगह अपने दूत अपने प्रतिनिधि सब जगह भेज भेज करके लगा रखते थे और वो ये कोशिश करता था कि उसका ही वर्चस्व सारे देश में सब जगह उसी कर इसके लिए उसने ये व्यवस्था रखी थी कि कोई भी जो वैदिक संस्कृति है उसका विनाश करते हैं यज्ञ करते हैं न करते जब पद करते हैं वो कुछ न रावण की जो हो, कौन सी? है संस्कृति संस्कृत राक्षस के माने वो अपनी शरीर में हम भाव रखते शक्ति के ऊपर विश्वास रखे और शक्ति के बल पर लोगों के ऊपर शासन करे ऐसे करते हो दूसरे प्रकार के राक्षसी संस्कृति अब राक्षसी संस्कृति के कारण से उसमें सही लोग यहाँ पर भी शासक है खर थे। ये सब, सब उनके बताया थे। ये सब। वो भी वो यहाँ पर जब वो वो भी थी। तो निशाचर तो स्त्री जाना होती है पुरुष भी निशाक्षर होते हैं स्त्री पुरुष स्त्री होते हैं जब उनके ऊपर आ गई तो निशाचर हो गए सब आ गई तो है ढेरी संपत्ति आ गई तो देवता हो गए मनुष्य ही का देवता हो जाए और मनुष्य को निशाचर होगा वो अपने अपने स्वभाव के कारण अपनी अपनी प्रवृत्ति के कारण इस प्रकार से तो एक तो व्यवस्था इस प्रकार जब व्यक्ति करनी होती थी सामग्री इकट्ठी की जाए और सामग्री करें तो उसके बाद उसको यज्ञ हो इन साक्षरों को दिखाई देगी यज्ञ में सब आगे आगे सब झोंके दे रहे हैं चलो छा तो सबसे सामग्री तो <क्षिये> तो है इतना करने उनको डाल नहीं करेगी ऐसे करके उसको जो, <क्षिये> धाम जो है बाधा डालते रहेंगे और करे पद्र पावे अब वहां पे इतने उपद्रव ये करते रहते मुझे तो परेशान होते रहते। अब इसके माने है कि रहना कोई निराशक नहीं कितने की बात है उपद्रव करते रहते थे लेकिन इसके माने नहीं है की निशाचर आते तो दिखावित्र को चाहिए की आश्रम छोड़ के भाग जाते जाते रहते कलकते में जा कर रहते रहते होंगे की कहीं वो पुत्र अब देख के कारण से कोई पिता का भी नाम इस प्रकार से बताया गया ये दादी पुत्र थे इनके पिता का नाम था दा नहीं? इनको गाली कहते हैं और कौशिक भी कहते हैं।, हैं कुछ नाम इनके कुछ, कुछ में पैदा हुए इसलिए इनको कहते हैं इनके पिता का नाम इसलिए बने कहलाते हैं अपना नाम इनका ईश्वानी का नाम है तो ये सब छतरी है छतरी थे लेकिन ये सब ऋषि थे गाली छतरी के ये भी बड़े ज्ञानी थे बड़े महात्मा थे इनके ये कुछ जो है वो इतने प्रतापी थे कि ये थे कि उनके नाम से कुछ वंश उनका चला और कौशिक कहलाए कौशिक वंश में पैदा हुए इसलिए कौशिक है। तो इस तरह ये मन चिंता आज कि आजकल ये लोग कौशिक लोग होते हैं कुछ कौशिक उनको जात क्या नाम जो है उसके हिसाब से अपने अमुक अमुक नाम उसके पीछे कौशिक तो माने इन्हीं के से के हैं, कैसे छुटकारा हो तो बिना भगवान के निशाचर लोग मरेंगे भगवान जब आमे वही सहायता करेंगे तब इन साक्षरों से छुटकारा प्राप्त हो जाए हर हरे दिनों मरे मैंने हम लोगों के करने से ये मरने वाले नहीं वैसे विश्वामित्र इतने शक्तिशाली थे और इनके पास आश्रम में अस्त्र शस्त्र भी थे और शस्त्रों के चलाने के इनको मैंने मंत्र किया जिनके द्वारा बड़े भीषण अस्त्र चलाए जा सकते थे वो सब भी इनको ज्ञान था लेकिन क्योंकि अब इन्होंने ऋषि हो गए भुनी हो गए अब बिछारे हुए सबसे चला सकते स्वयं किसी तो को मारे उनको सबके ऊपर सबसे ये उनका काम नहीं आश्रम में बहुत बार लोगों को बनने इसी प्रकार से आता है आश्रमों में बहुत बार झगड़ा के साथ होते हैं होती <सथ> है, तो लोग सोचते हैं से बचने के लिए बंदूक बढ़ते कई आश्रमों में सुना जाता है कि वो लोग बंदूक रहते <सथ> बंदूक से आश्रम की रक्षा करते हैं तो ये ये कोई सही रास्ता नहीं बंदूक से आश्रम की का करते हैं तो उनका आश्रम क्या साधना स्थल नहीं जाता, रह जाता बल्कि एक किला बन जाता है दूसरे जो आक्रमण करते हैं जो बंदूक के लिए बैठे हुए हैं फायरिंग कर रहे हैं डरा रहे हैं इस प्रकार की ये कोई तो साधना स्थल नहीं हुआ उसका रूप बिगड़ जाता है दुरूप हो जाता है इसलिए आश्रम में बंदूक की जरूरत नहीं वहां तो से सहन करो और दूसरी व्यवस्था दूसरे प्रकार उसके अपने आप को बचत के लिए बैराग के द्वारा के द्वारा अपनी बचत करो अपनी रक्षा करो अपने और अगर आते भी देवी जाते हैं तो फिर उसकी चिंता मत करो शांत रखो बनो ये सब व्यवस्था आश्रम की व्यवस्था दूसरे प्रकार की तो विश्वास मित्र भी जो है उनको ये जब विशाकर आते हैं तो करते हैं उनको साफ़ ये भी नहीं करते तो उनको साथ देते वही मारेंगे उन्हीं के बिना बिना मर सकते मारे नहीं मर सकते लेकिन जब ये ले कहते है की हर दिन हर दिन मनेंग निश्चर पाती तो इसके भीतर एक और गंभीर बात वो है निश्चय वास्तव में कोई मनुष्य नहीं है निशाचर न तो, तो मनुष्य है और कोई जंतु है जीव है नामाचर तो यही राग दो, लोग अशोक लो अब ये कैसे दूर हो कैसे मरे तो हम कितनी भी तपस्या करें हम कितनी भी साधना करें हमारे उपायों से ये मरते नहीं है ये जो स्वभाव व्यक्ति है पूर्जन के संस्कार चले आ रहे हैं उनके कां से इस प्रकार का है तो ये प्रवृत्तियां जिस प्रवृत्तियां हमारी कैसे दूर हो तो उसका उत्तर ये है कि बिना भगवान की कृपा के ये नष्ट नहीं हो सकते फिर क्या करना चाहिए उस परमात्मा का आवाहन कर अपने हृदय में बुला, परमात्मा आ गए और दुष्प्रवृत्तियों का नष्ट करें ये बताने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं है यहाँ पर इसलिए कहते मंत्री जी क्या कि ने तो ने किया। ये करते हैं किस तरह मुनिवार कैसे करे तो कहते प्रभु अवतर भरण नहीं भारा चलिए भगवान जी ने अवतार दिया है तो उन्हीं काम है की शासनों को मारे <laughs> तो ये इस प्रकार ऐसी इस बहाने से हम जाएंगे उनके पास, भगवान के पास भगवान राम के पास, के पास है जाने, और वहां जाकर के कहेंगे कि लोग बहुत तंग कर रहे हैं चलो उनसे हमारा छुटकारा। तो बाहर ये तो वैसे तो निशाचर है हमें कष्ट भी देते रहे हैं, तो इससे इसके कष्ट से हम कष्ट होने वाले नहीं है लेकिन किस बहाने हम भगवान के दर्शन को तो प्राप्त हो तो भगवान के दर्शन के प्राप्त होना मुख्य कार्य है और उनको ला करके निशाचरों को मरवाना तो साधारण बात है बाद की बात है नंबर दो चलो वो भी हो जाएगा तो एक बहाना जो हमको तो मिला कि ये साकी शिकायत करेंगे जाकर के और उसकी शिकायत करते वक्त तो उनके दर्शन भी प्राप्त होंगे तो जैसे देव पदारी इस बहाने जाकर दर्शन होंगे और कर विंटी यहाँ उन लोग भाई और फिर बिन्ती करके उन दोनों भाइयों को हम यहाँ ले आएंगे अब इसके माने ये की अयोध्या क्या है यह समाधि स्थल जैसे कोई व्यक्ति समाधि में जाए और वहाँ भगवान के दर्शन करे और फिर उनसे प्रार्थना करे भगवान से कि आप तो हमारे मन बुद्धि के स्तर पर एक करके हमारी व्यवस्था को ठीक करो इन विचारों को दूर करो ऐसे विस्तार से तो भी वहाँ जाते हैं अयोध्या के लिए तैयारी करते हैं भगवान के दर्शन करते हैं और फिर वहां से उनको लाने के लिए आग्रह करते कैसे कर गिनती आने दो तो भाई भगवान हमारे हृदय में आवे भगवान को तो सब देखे ले। हमारे हृदय में प्रकट हो और हमारे मानसिक विकारों को और सारी समस्याओं को दूर कर ले इसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए बार बार उनसे प्रार्थना करें आग्रह करें हे विपद कृपा करो हे विपद करो महाराज बार करो करते करते प्रार्थना करते करते फिर परमात्मा उस कार्य को संपादन करो मनोरिज्ञान का सिद्धांत यह कहता है कि आप जैसा विचार करोगे वैसे ही बन जाओगे अगर आप समाज में जहां हैं जहाँ दूषित प्रवृत्तियों के लोग रहते हैं द्रिगुणी स्वभाव के लोग रहते हैं उनके बीच में रहें उनकी चर्चा करें उनको देखें तो उनका प्रभाव अपने ऊपर पड़ेगा और वैसा ही स्वभाव अपना भी बन जाएगा जब तक की कोई फल और शक्ति अपने अंदर न हो तो फिर यही प्रभाव पड़ेगा और व्यक्ति वैसे ही बच जाएगा लेकिन वही व्यक्ति कहीं दूसरे सत्संग में हो संतोषो में बीच में हो उनका प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा तो वही व्यक्ति दुर्गुणी व्यक्ति भी तो उसमें परिवर्तन आएगा सब लोग उसमें आ जाएंगे बहुत बार हम लोग जो है अन्याने में भी राजन करते रहते हैं और इनको आदर करते हैं परिणाम जो होता है कि ये सब आकर हमारे अंदर हृदय डेरा जमाए रहते हैं भागते नहीं क्रोध है करते हैं ऐसा नहीं कि क्रोध आ गया अपने आप आ गया क्रोध तो फिर क्रोध आ गया तो उसको पश्चाप करें भाई क्रोध कैसे आ गया नहीं आना चाहिए लेकिन क्रोध को अच्छा समझ करके उसका तो आह्वान भी करते क्रोध को और बढ़ाते बढ़ाते हैं तो ये सब इस प्रकार में करेंगे तो वो क्रोध आएगा और फिर वो देखेगा क्रोध कि में हमारा भला स्वागत तो तो होता है यहाँ से जब आओ तो ये हमारा आदर करते हैं साथ देते हैं सम्मान करते हैं तो फिर वो मई टिक जाता है मानो ये वैसे ही नियम काम करता है जैसे कि आप किसी मित्र के घर में जाओ दरवाजा कड़को और अगर मित्र वहाँ ऐसी दरवाजा कनकटा करके खोले और खोल करके पहचाने देखिए आप कहोगे तो आपके पास आए थे आप हमारे बहुत पुराने मित्र हो कैंसर कैंसर नहीं जाते आओ दो मित्र के पास जाओगे नहीं जाओगे फिर भी मैं और अगर किसी के पास आप जाओ और वो दरवाजा खोले और कहा कितने आइए आइए बैठिए और आपको मैं अप्रचारे खाओ वो खाओ जहाँ किया तो को आप को आपके सोचोगे मेर के पास करना चाहिए और बड़ा मजा वो फिर पहुंच है तो आप पहुंचोगे उसके पास जैसे आप इस प्रकार से जहां आदर होता है पहुंचने की कोशिश करते हैं ऐसे ही सद्गुण और दुर्गुण दोनों का स्वभाव ऐसा ही जब दुर्गुणों का आदर करोगे तो वो रोज चक्कर काटे आपके क्या हृदय में बैठे और सदगुणों का आदर करेंगे तो सदगुण आपके हृदय में बैठे रहेंगे ये आदर की बात है जहाँ टोल आ गए आपको समझ आ गया इसको कभी तो बुलाया नहीं दरवाजा बंद कर, कर तो एक बार अगर तोड़ इस भगा दिया तो दूसरे बार आगे की हिम्मत नहीं करेगा तो ये भगवान को प्रकार से भगवान हृदय में रहे हैं तो भगवान का आदर करना पड़ेगा उनका प्रेम करना पड़ेगा उनकी महिमा समझनी पड़ेगी उनका आह्वान करना होगा तब भगवान आएंगे भगवान को कभी बुलाया है बुलाते रहे काम करोगे बुलाते रहे इसलिए कहते हैं कि की करके यहाँ कोई भाई गिरती करके दोनों भाइयों भाईयो राम को लक्ष्मण जी को साथ में भगवान ने बता दिया भगवान राम तो नहीं है उनके साथ में के बराबर लक्ष्मण जी बराबर साथ की में रहते हैं और ये दोनों अलग अलग नहीं तो, तो राम को लाए आने जायेंगे तो कल दोनों को लगते है उनसे कैसे वहाँ जाएंगे तो बड़ा स्वभाग इस बात कि खुद देखेंगे भगवान के सुंदर स्वरूप को आम दर्शन के देखेंगे और प्राप्त होगा और वो भगवान की महिमा का है अब देखो जो जो जैसा होता है उसे भगवान के वैसे ही गुण प्रिय लगते हैं अगर भी कोई होगा तो उसे भगवान को कैसे दिखाई बड़ा उनका धनुष बड़ा शत्रुता है काल धनुष क्या है ऐसे करके उसकी महिमा गाय और वही होते लगेगा लेकिन अगर किसी के ब्राह्मण को प्रभाव किसी को हुआ तपस्वी हुआ तो उसे क्या दिखाई देगा कि दे तो कितने उदार हैं, कितने दयालु हैं कितने तिरस्थ हैं, अब देखो विशाल भगवान कहते आ रहे ज्ञान सफल को है ना ये विचार ज्ञान और दया के कई अभ्यास कर रहे तो एक थोड़ी दिखाई देखिए भगवान को ज्ञान के भद्दार दिक और बया के हो सकता तो है, उनसे कौन हो सकता ऐसे भगवान दिखाई देखो भगवान के लाखों बातें आपको दिखाई देंगे भगवान की महिला की भगवान क्या भगवान बैठी निधानी ये सब लक्षण भगवान साधना जिसका लक्षण ऐसा सब का सब का सब का अब आप बताओ भाई हम लाल मना करके कैसे अल्लाह के नाम से कहता है और ये ही है जिसकी के भगवान राम आपके संदेश आया उसका समर्थन करता आप देखो एक चीज और बात बता कि तो हम लोग बात करते हैं कि हम सब से आते हैं भगवान से तुलु करते हैं कि हम सब से माजी लोग ये मत समझता था मामला और सब का मामला है और सब रह रहा था कुछ कुछ चीज और और धर्म क्या है कोई देश से नहीं तो चले तो करा है और यहां पर लोग बातशुदा अब सब सलामत के लिए सरकारों पर की परवा हो गए उसका बहुत है सुप्रीम में कौम में और के की कौम में तमाम अल्लाह प्रकार की आज्ञा और जीवन और उसके संस्कार क्या बने और पढ़ा उठाएगा यही सरकार है आपके क्षेत्र आगे बढ़ गए तो भी क्षेत्र को अधिक दिखाई दे रहे तो यहाँ के राजन नहीं आ जाए पर पर की बात बात। हो ऐसे तो मैंने सोचा ये ये कुछ हैं को रहे होंगे बच्चे होंगे लक्ष्मी जी के साथ आएंगे होंगे तो वहां से चलते चलते दरबार उसके बाद दरबार होता नाराण दरबार चलते रास्ते में एक दिन रात में पहुंचे रात करके अपने प्रात का अपने तक ऐसी दरबार का समय हुआ महाराज अपने दरबार में पहुंचे वहाँ से सभी लोग जब भी तब दरबार लगा हुआ है जाना जब दरबार का समय हो गया